विक्रांत अभी घर पहुंचा ही था कि अचानक से उसका फोन बच पड़ा इस वक्त उसे सुनिधि ने फोन किया हुआ था मेरे पास सुचेता सेंगर की रिपोर्ट है वो इस मर्डर केस के बाद विजय की लाइफ में आई थी तो मुझे नहीं लगता कि सुचेता का इस मर्डर से कोई कनेक्शन है और दूसरी बात सुचेता विजय के बच्चे की मां बनने वाली थी इसी वजह से विजय को प्रेशर में आकर सुचेता से शादी करना पड़ा सुचेता की फैमिली ने विजय के ऊपर प्रेशर डालकर ये शादी करवाई थी अच्छा चलो ठीक है विक्रांत ने जवाब दिया अच्छा ये बताओ सुनिधि अगर मुझे अभी रोहन नेगी को इंटेरोगेट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है देखो हायर अप से किसी को पता नहीं लगने देना है कि मैं रोहन को इंटेरोगेट कर रहा हूँ सर रोहन को अभी तो अपने ही ब्रांच में रखा गया है अब उसे फिर से जेल वापस भेजा जाएगा लेकिन उससे पहले हायर अप्स के कुछ ऑफिसर्स उसे इंटेरोगेट करेंगे वो शायद उसे हॉस्पिटल भी ले जाया जा सकता है उसकी हेल्थ खराब चल रही है ना? अभी उसे जेल पहुंचने में कम से कम दो दिन का वक्त तो लगेगा ही चले मैं देखती हूं। उसे अपने ब्रांच में ही इंटेरोगेट करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी यहाँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हाँ यार इंतजाम करो मुझे उसे इंटेरोगेट करना है जल्दी से जल्दी विकनाथ ने जवाब दिया इसके बाद विक्रांत ने सुनिधि को रोहन की दूसरी गर्लफ्रेंड के बारे में भी बताया उसने इस लड़की पर अपना पूरा शक होने की बात कही सुनिधि को भी यह नई खबर सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। जिस तरह से टीना को मारा गया था उसे देखकर कर तो यही लग रहा था कि उसे किसी ने बड़ी बर्बरता से मारा था और इतनी बर्बरता से कोई किसी को तभी मारता है जब उसकी किसी से दुश्मनी हो या फिर कोई द्वेष रखता हो इस थ्योरी के मुताबिक तो रोहन की ये दूसरी गर्लफ्रेंड इसमें बिल्कुल फिट बैठ रही थी जाहिर है कि अगर वो लड़की रोहन को प्यार करती थी तो फिर टीना से बहुत जलन रखती होगी तो इस बात की संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसने टीना का मर्डर किया था ऐसे में सच्चाई जानने के लिए रोहन को इंटेरोगेट करना बहुत जरूरी था क्योंकि रोहन ही ऐसा था जो कि इस लड़की के बारे में अच्छे से जानता है रोहन ही इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दे सकता है और अगर रोहन को खुद को निर्दोष साबित करना है तो उसे इस लड़की के बारे में बताना ही होगा निधि के फोन रखते ही विक्रांत ने व्हाइट बोर्ड पर लिखे संदिग्धों की एक संदिग्ध का नाम हट चुका था वैसे सुचेता पर तो विक्रांत को शुरू से ही ज्यादा शक नहीं था पहली बार उसके पास यह मर्डर करने का कोई रीजन नहीं था और दूसरी चीज टीना ने जो नाम लिखा था उसमें भी कहीं से भी सुचेता के नाम का कोई लेटर होने का संदेह नहीं हो रहा था सुचेता का नाम तो इस लिस्ट से हट चुका था लेकिन अब एक नए संदिग्ध का नाम जुड़ भी चुका था मजे की बात यह है कि अभी विक्रांत को इस संदिग्ध का नाम भी नहीं पता है वो बस उसे रोहन की दूसरी गर्लफ्रेंड के नाम से ही जानता है ये केस दिन पर दिन और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा था कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा था वैसे इस वक्त विक्रांत के दिमाग में रोहन की इस नई गर्लफ्रेंड को लेकर भी एक थ्योरी विकसित हो रही थी विक्रांत मन सोच रहा था कि मान लिया कि इस लड़की ने टीना का मर्डर किया था लेकिन फिर इसने रोहन को उसके मर्डर के इल्जाम में क्यों फंसाया उसने रोहन को पाने के लिए ही तो टीना को मारा था तो फिर रोहन को ही जेल क्यों भिजवा दिया और सबसे बड़ा सवाल तो वो चाकू था आखिर उस लड़की ने इतने कम समय में रोहन के घर में घुसकर चाकू को छुपाया कैसे और सबसे बड़ी बात वो रोहन के घर में और उसके बेडरूम तक पहुंची कैसे लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उस लड़की की टीना से कोई और दुश्मनी रही हो हो सकता है कि उसने अपना कोई दूसरा बदला पूरा करने के लिए टीना का खून किया हो विक्रांत काफी सोच विचार में फंसा हुआ था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये केस बहुत ज्यादा कॉम्प्लीकेटेड होता जा रहा था विक्रांत के लिए कुछ भी अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा था एक बार के लिए तो उसके दिमाग में यह भी आया कि हो सकता है कि ये कोई मर्डर ही ना हो क्या पता टीना को किसी ने मारा ही ना हो उसने सुसाइड किया हो तो ओह के बारे में सोच सोचकर विक्रांत का सिर चकराने लगा लेकिन कोई भी थ्योरी इस मर्डर केस की गुत्थी को सुलझा नहीं पा रही थी विक्रांत थक हार कर अपने बेड पर बैठ गया लेकिन अभी भी उसके दिमाग में ये मिस्ट्री मर्डर घूम रहा था? था। शायद विक्रांत विक्रांत के के के के के के अदृश्य अदृश्य शक्ति शक्ति सिस्टम को भी उसके मूड का पता चल चुका इसीलिए ने के पास आज के दिन टास्क के खत्म होने का संदेश भेज दिया था आज के टास्क के लिए विक्रांत का सक्सेस रेट तिरासी प्रतिशत था और इसके बदले में विक्रांत को एक अदृश्य जीपीएस सिस्टम दिया गया था विक्रांत आज के दिन के टास्क को याद करने लगा आज के दिन की शुरुआत ही उसने बाइकर्स को सबक सिखाने के साथ की थी लेकिन वो काम तो डुप्लीकेट टास्क का हिस्सा था शायद इसीलिए उसका रिजल्ट विक्रांत को इस मेन टास्क के सक्सेस रेट में नहीं मिला विक्रांत को आज कोडवर्ड में पहाड़ शब्द मिला हुआ था और आज विक्रांत ने केस के सिलसिले में काफी मेहनत भी की थी उसके बावजूद मात्र तिरासी का सक्सेस रेट कहीं इसका कारण ये तो नहीं है कि वो गलत डायरेक्शन में काम कर रहा है विक्रांत के मन में यही ख्याल आया कि शायद मैं केस को गलत तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं मुझे अपने काम करने के अप्रोच को बदलना पड़ेगा अलग तरह से पूरे मर्डर केस के बारे में सोचना होगा ऐसा सोचते हुए विक्रांत बेड से उठा और फिर ड्राइंग रूम में लगे व्हाइट बोर्ड के पास पहुंच गया वहां पर उसने फिर से वाइट बोर्ड को ध्यान से देखना शुरू किया सस्पेक्ट मर्डर लाश पेट्रोलियम फ्लैट चुबूत गवाहा सब कुछ फिर से विक्रांत रिमाइंड करने लगा वो वाइट बोर्ड पर बड़े ध्यान से देख रहा था तभी उसकी नजर एक फोटो पर पड़ी इस फोटो को देखते ही विक्रांत को थोड़ी हैरानी हुई अभी तक मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा विक्रांत को आश्चर्य हुआ वो इस वक्त व्हाइट बोर्ड पर लगे चाकू की फोटो को देख रहा था ये चाकू लकड़ी के हत्थे के साथ बनी थी और चाकू के दोनों तरफ तेज धार थी पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इस चाकू पर रोहन के फिंगरप्रिंट मिले थे अभी तक विक्रांत सिर्फ केस के संदिग्धों के पीछे भाग रहा था लेकिन उसने इस मर्डर केस के सबसे बड़े सबूत यानी कि हथियार को तो नजरअंदाज ही कर दिया था जाहिर है कि हथियार केस की सभी अधूरी कड़ी को जोड़ सकता है इसी सोच के साथ विक्रांत भागता हुआ फाइल्स के ढेर की तरफ गया और वहां से उसने एविडेंस की डिटेल रिपोर्ट वाली फाइल निकाल ली इसके बाद विक्रांत बड़े ध्यान से इस रिपोर्ट को पढ़ने लगा अभी तक मुझे इसका ख्याल क्यों नहीं आया था इतनी इंपॉर्टेंट चीज मैं कैसे मिस कर सकता हूँ विक्रांत मनी मन सोचने लगा ये चाकू किसी पैर का हिस्सा था यानी कि यह सिंगल नहीं था बल्कि इसे नाइफ सेट में खरीदा गया था टीना का मर्डर होने के दो दिन बाद ये चाकू रोहन के घर से उसके बेडरूम में रखी अलमारी से बरामद हुआ था और जब चाकू मिला था तब उस पर विक्टिम का खून लगा होने के साथ ही रोहन का फिंगरप्रिंट भी था विक्रांत ने बड़े ध्यान से इस पूरी रिपोर्ट फाइल को पढ़ा इसकी मदद से वो टीना के मर्डर केस के पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहा था यह इस पूरे केस का सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस था यह चाकू ना सिर्फ रोहन के कमरे से मिला था बल्कि इस चाकू से जुड़ी कुछ बातें भी काफी अजीब लग रही थी जरा सोचो अगर उस समय लोग रोहन के ऊपर टीना के मर्डर केस का इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे थे तो फिर उस चाकू पर रोहन का फिंगरप्रिंट कैसे आया जबकि उसी चाकू पर टीना के खून का भी सैंपल मिला था ध्यान से सोचो अगर किसी और ने टीना का खून किया था तो फिर सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक या तो उस चाकू पर कािल का फिंगरप्रिंट होगा या फिर किसी का भी फिंगरप्रिंट नहीं होगा लेकिन फिर उस पर रोहन नेगी का फिंगरप्रिंट आया कैसे अगर वो चाकू पहले रोहन द्वारा इस्तेमाल किया गया रहा होगा तभी उसका फिंगरप्रिंट उस पर रहा होगा लेकिन जिस तरह से टीना को मारा गया है उसके लिए चाकू पर काफी जोर देकर अटैक किया गया रहा होगा ऐसे में कतिल का फिंगरप्रिंट भी जरूर उस चाकू पर होना चाहिए और अगर कातिल का फिंगरप्रिंट मिट गया तो फिर रोहन का फिंगरप्रिंट कैसे मिला क्योंकि इस थ्योरी के अनुसार उसने तो कातिल से पहले ही उस चाकू का इस्तेमाल किया था जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि तो रोहन का फिंगरप्रिंट मैच हुआ था और इसी के अनुसार उसे सजा सुनाई गई थी ऐसा लग रहा था कि रोहन को इस मर्डर केस में फंसाने के लिए काफी बड़ा गेम खेला गया था काफी दिमाग के साथ उसे फंसाया गया था इस वक्त विक्रांत को सिर्फ दो संभावनाएं समझ में आ रही थी पहले तो ये हो सकता है कि कतिल ने टीना को मारने के बाद यह चाकू रोहन के हाथ में पकड़ा दिया था और दूसरा यह भी हो सकता है कि कातिल ने चाकू की धार को पकड़कर टीना के ऊपर अटैक किया था उसने चाकू के हाथे को छुआ ही नहीं लेकिन ऐसे भला कैसे हो सकता है पहली बात तो रोहन कोई बेवकूफ़ तो था नहीं कि जो खून लगे चाकू को अपने हाथों में पकड़ लेगा और दूसरी बात रोहन मर्डर के थोड़ी देर बाद ही क्राइम सीन पर पहुंच गया था तो वहाँ टाइमिंग भी मैच नहीं कर रहा और तीसरी चीज़ ये भी कि कोई भला चाकू के धार को पकड़ किसी का कत्ल कैसे कर सकता है चाकू की ब्लेड इतनी छोटी थी उसे पकड़कर किसी के ऊपर जानलेवा हमला करना नामुमकिन था साथ ही फॉर रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि कातिल ने बड़ी बर्बरता से कत्ल किया था ऐसे में सिर्फ चाकू की धार पकड़कर किसी को मारना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि तो तब वो चाकू को इतनी गहराई तक टीना के शरीर में घुसा ही नहीं सकता था तो फिर क्या हो सकता है विक्रांत सोचने लगा तभी उसके दिमाग में एक और पॉसिबिलिटी होने का शक हुआ अगर मेरा यह अनुमान सही हुआ तो तो फिर तो यह केस सॉल्व हो गया मैं बड़े आराम से कातिल को पकड़ लूंगा विक्रांत मन ही मन सोचकर मुस्कुराने लगा